के मन में एक बात आ गई कि मेरे बेटा नहीं एक बार भूपति मन मही भई गलानी मोरे सुतनाही गलानी हो गई कि मेरे बेटा, मेरे बेटा नहीं मेरे बेटा नहीं है कहने का भाव सियाराम जी मेरे पुत्र नहीं है कहने का भाव कि मेरे प्रजाओं को पुत्र है मेरे परिवार में सबको पुत्र है केवल मोरे सूतना ही मेरे पुत्र नहीं है अथवा मोरे सुतना ही कहने का भाव मेरी रानियां बड़ी पवित्र है धर्मचारिणी है पुण्यशीला है पता नहीं मुझसे कौन सा पाप बन गया है कि मोरे सूतना ही राम जी ऐसा सोच रहे हैं और सोचते सोचते कहां गए डॉक्टर के पास नहीं गए ओझा के पास नहीं गए सोखा के पास नहीं गए कहा जा रहे हैं है? सिर्फ गुरुदेव के पास जा रहे हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही बसिष्ठ बहु विधि समझायो गुरुदेव के पास गए गुरुदेव मेरे संतान नहीं है मैं बड़ा दुखी हूं नास तो सुता। मेरे बंश चलाने वाला कोई बेटा नहीं है गुरुदेव धरहु धीर हैं है चार बेटे होंगे एक नहीं चार होंगे और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी उसके बाद गुरुदेव ने सब उपाय किया रामचरितमानस मानस के अनुसार श्रृंगी ऋषि बसिष्ठ बुलावा सिंह ऋषि गोरिष सिंह महाराज को बुलाया और अथर्व, अथर्व वेद के मंत्रों से उत्तृष्टि यज्ञ कराया इसके पहले अध्याहार करना चाहिए इसके पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ है अश्वेध यज्ञ के बाद उत्तृष्टि हुई है भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगते अग्नि चरु कर ली मुनिराज ने बड़े भक्तिपूर्वक आहुति दिया भगवान अग्नि स्वयं प्रकट हो गई हाथ में चरू लेकर के और अग्निदेव ने कहा कि जो वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा है जो उनकी इच्छा है जो उन्होंने मन में सोचा है वो सब पूर्ण हो गया हे राजन इस हवि का विभाजन आप करो जाकर के इतना कहकर के अदृश्य हो गई श्री तो अग्निजी महाराज अभी छह पंक्तियों का प्रश्न है प्रसंग है इस छह पंक्तियों के प्रसंग को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के संभवतः नवसर्गो में इसका वर्णन है नवसर्गो का प्रसंग केवल छह पंक्तियों में अब इतना समास करने वाला महाकवि और कौन पैदा हो सकता है महाराज लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने गागर में सागर भर दिया है अब मैं कुछ और कहा करता हूं मैं कहा करता हूं कि गागर में तो सागर वाल्मीकि जी ने भरा है श्री रामचरित्र को शब्दों में लाकर के संजो देना यही गागर में सागर है गागर में इस अनंत अपार रामचरितमानस को लिख करके शब्दों में उसकी प्रस्तुति कर दी कि वाल्मीकि रामायण है गागर में सागर तो श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है और गोस्वामी जी महाराज ने तो बिंदु में सिंधु भरा है बिंदु में सागर भरा है एक बुद्ध में सागर भरा है ये गोस्वामी जी महाराज हैं। अब श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ कौशल्या आदि रानियों को बुलाते हैं और चरू का विभाजन कर दिया अभी चरू का विभाजन बड़ा वैज्ञानिक है मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार और ग्रंथों में और भी प्रकार से मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ के अनुसार इस विभाजन को कह रहा हूं जैसे चरू सोलह आना है सोलह आना है तो सोलह आने को प्रतिशत में मैं नहीं समझा पाऊंगा मुझे आता भी नहीं तो जब ये प्रतिशत तो चला नहीं सब तब से मैं साधु हो गया तो उसके बाद फिर हम कभी लेन देन का काम किए नहीं हमको मालूम नहीं मैं तो अपने पुरानी पुरानी बा, बात में समझा रहा हूँ समझ लेना सोलह आना पूरा पूरा है तो सोलह आने में आठ आना तो दे दिया कौशल जरा विभाजन समझिएगा बाकी बच्चा कितना आठ आना आठ आने में चार चार आने के दो भाग हुए तो चार आना दे दिया श्री ही कैके जी को आठ आना उससे राम जी चार आना श्री कैके को दिया गया उससे श्री भरत जी बाकी बचा चार आना उस चार आने के बराबर बराबर दो भाग करो दो दो आना हुआ ना अभी रुक जाओ अब यही तारीफ है समझना यही है उस दो दो आने को पहले दियासी कई कौशल्या के, के हाथ लगा और उसके बाद दिया कैच के, के, के, के, के हाथ लगा और उसी कौशल्या से कहा कि आप इसको सुमित्रा जी को दे दो समझ रहे हैं? पहले कौशल्या दिया अपना भाग और उसके बाद कई कई से कहा कि आप सुमित्रा जी को दे दो निरोके तो सी कौशल्या के, के सी जो द्वारा जो भाग मिला सुमित्रा को उससे हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज अब चौपाई का संदेह मिटा लो कि मिलयन जगत सहोदर भाता मिट गया संदेह कि नहीं मिट गया मिलयन जगत सहोदर भ्राता और जो बाकी बचा था दो आना वो कही कही ने भरत को दिया तो सरल भरत अनुगामी अब देखो ग्रंथ में ग्रंथ में देखिए तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल आदि कहा चली आई अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर की ना कई केयू रो सो उभय भाग पुणि भयऊ कौशल्या देखिए पहले कौशल्या है कौशल्या कई कई हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हरसित सुख भारी इस प्रकार गर्भ सहित हो गई सब नारियान ते हरी गर्भ ही आए जिस दिन से गर्भ में हरी आए अब गर्भ में हरी आए संत लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं अभी कैसे माने तो हरि आए बढ़िया शब्द है हरि गर्भ आए हरि कहने का भाव हरि का मतलब केवल भगवान ही नहीं होता हो हरि का मतलब बंदर भी होता है नहीं होता हरि का मतलब साफ भी होता है हरि का मतलब मेढक भी होता है हरि का मतलब जल भी होता है हरि को ग्रसने हरि चला हरि है हरि के पास हरि मने जल भी हरि मने इंद्र भी हरि मने घोड़ा भी लेकिन यहां हरिमने वायु एक गर्भ में हरि आए मतलब वायु पूर्णो बर्भ में वायु आ गया महाराज और जब सरकार प्रकट हुए वायु समाप्त ये है श्री राम जी के अवतार की मीमांसा यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हरषित सुख भारी जा दिन ते हरिगर भई आई सकल लोक सुख संपत्ति छाए आगे छुपाइए मंदिर महा सब राज सील तेज की खानी अब इसके दो प्रकार के अर्थ है एक तो सीधा साधा अर्थ की मंदिर में सब रानियां सुशोभित हैं और तीनों शोभाशील तेज की खानी और एक अर्थ है मंदिर में सब रानिया शोभित हैं श्री कौशल्या कैके और सुमित्रा और वो एक क्रमशः शोभा शील तेज की खानी श्री कौशल्या जी शोभा की खानी श्री कैके जी शील की खानी और श्री सुमित्रा जी तेज की खानी ये चौपाई मेरी जवानी में जब मैं कथावाचक था तो मुझे बड़ी प्यारी थी इसके ऊपर मैंने महीने महीने पर कथा कही है ये तो मुझे याद है। अब यहां तो श्रोता तो पता नहीं है कि दुनिया में कि नहीं है लेकिन कही है मैं कही तो सियाराम अब बहुत जगह कही है, तो है कहां कहा बताऊ आप नहीं? कोई गीता प्रेस का पुराना श्रोता बैठा हो तो बता बता लेगा सर उन्नीस सौ इक्यावन में मैंने गीता प्रेस में इस चौपाई पर सात दिन कथा कही जा पूछ लेना बुड्ढो से है ना राम जी जा मंदिर मह सब राजील तेज की खानी सुख युत कछुक काल चल गये ये ही प्रभु प्रकट सुअसर भय भगवान की प्राकट्य बेला आ गई पंचांग शुद्ध हो गया पंचांग किसो कहते हैं पंचांग किसो कहते हैं कहते हैं ना पत्रा हमारे पत्रा कहते हैं मारवाड़ी कहते हैं लिया ले आ, है वो पतड़ो क्या है है ना वही पंचांग है तो पंचांग किसो कहते हैं जो हमें दोहा याद कर लो मालूम गन ग्रह बार तिथि ये पंचांग सकल भये भय अरु अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल सब कुछ शुद्ध हो गया महाराज तिथि नौमी तिथि नौमी तिथि भगवान साकेत में विराज रहे थे एक देवी आई रोती हुई कलपती हुई और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो भगवान राम ने कहा देवी तुम कौन हो यहां कैसी आई हो कब दुख निवेदन करने आई हूं तुम्हारा नाम क्या है कि मेरा नाम लोग लेते नहीं है मेरे नाम से लोग घृणा करते हैं प्रभु आप मत पूछो मेरा नाम मेरी दुर्दशा कर डाली है ज्योतिषियों ने कहीं दिखता है यात्रा मत करो ये मत करो वो मत करो स्वामी आपके दरबार में मैं आई हूं मैं रिखता हूं मुझे सबने झुकड़ा दिया है श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा सीता जी ने श्री राम जी की ओर देखा आपस में कुछ बात हुई दोनों सरकार मुस्कुरा पड़े और कुछ निर्णय भी कर लिए नौमी तुम रिक्त हो हां स्वामी मैं रिक्त हूं मुझे ठुकरा मत देना स्वामी रिक्ता जानकर मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया है भगवान ने कहा नौमी, जो रिक्ता होता है वही मुझे भाता है रिक्ता मैंने खाली एकदम खाली जो वासनाओं से रिक्त हो कामनाओं से रिक्त हो लोभ से रिक्त हो मोह से रिक्त हो कपट से रिक्त हो वही मुझे अच्छा लगता है और जिसमें कपट भरा हो लोभ भरा हो मोह भरा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता जो किसी और का आश्रय लेता हो वो भी मुझको अच्छा नहीं लगता तुम तो आश्रयहीना हो रिक्त हो इसलिए तुम तो मुझको अच्छी लग रही हो मैं नवमी में ही आऊंगा मैं रिक्ता में ही आऊंगा कि सूर्य जी की ओर देखा कि का नवमी मैं भी नवमी में ही आऊंगी रिक्ता रिक्ता के आंखों से प्रेमास्त्र ढुलक पड़े प्रेम गदगद हो गई कि स्वामी आज मैं भाग्यशाली नहीं हो गई आज मैंने आज मैंने पूर्णा को भी पराजित कर दिया आज तो मैं रिक्ता होना मेरा सफल हो गया मैं राम जी से किशोरी जी से जुड़ गई श्री रामनवमी और श्री जानकी नौमी नवमी तिथि मधुमास पुनीता मधुमास है राम जी बसंत ऋतु ठाकुर बसंत ऋतु में आ रहे हैं नौमी तिथि मधुमास ये सब की व्याख्या है चैत्र में आ रहे हैं चैत्र मधुभाषी ये पंचांग का वर्णन भी बहुत बढ़िया है नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष और अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा हवाएं बह रही है हवाएं के मतलब तीन हवा बह रही है शीतल मंद सूरभी बह हरसित सुर संतनम संतो का मन अपने आप खुश हरसित सुर संतनम मन चाऊ आदि आदि अस्तुति कर रही नाग मुनि देवा अब बहु विधि लावही निज निज सेवा आगे दो हार है सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम जब देवताओं का समूह बिन्ती कर करके अपने अपने धाम में पहुंच गया अपने अपने लोक में पहुंच गया तब भगवान प्रकट हुए इन्हें भाग्यशाली कहें या भाग्य आप बताओ हम आपसे पूछ रहे हैं यही दिन राम जन्म सुति गा वहीं सकल तहां सब आ जाते जिस दिन राम रामनवमी राम जन्म होता है राम रामनवमी के दिन श्री राम जी समस्त तीर्थ वहां आ जाती है चैतन्य की कथा क्या जड़े आ जाती है।, है सब आ जाती है रामनवमी को सब आज आती है उसी अयोध्या में रामनवमी को सबसे अयोध्या बहुत अनेक संत ऐसे हैं महाराज वृंदावन के भी रहने वाले अनेक संत हैं हम जानते हैं जो रामनवमी को श्री एव अयोध्या जी जाते हैं रामनवमी को सी अवध जरूर जाते हैं दास ने तो पता नहीं कितने वर्ष हो प्रतिज्ञा की थी और कहा था लोगों से कि जिस दिन ये शरीर रामनवमी को बारह बजे अयोध्या में न रहे उस दिन समझ लेना कि शरीर अब नहीं है ठाकुर ने निर्वाह कर दिया अयोध्या में बुला के रख लिया अब क्या करोगे रामनवमी को समाते हैं महाराज जड़ भी आते हैं और ये देवता सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम ये अर्थ है कि नहीं तो जग प्रभु प्रगति वो जा रहे और यार इन्हें अभागा कहे कभी मत कहना अपने मुख से शब्द कभी मत कहना किसी को अभागा फिर जा रहे अरे कहे क्या जा रहे हैं आपने सुना ही नहीं क्या कह रहे कि पहुंचे निज निज धाम अपने अपने धाम पहुंच गए राम अब एक महात्मा के चित्रकूट में भी आश्रम है वृंदावन में भी है अयोध्या जी में भी है तो अगर वो कहे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं तो अपने आश्रम में गया कि नहीं गया अगर वो कहे चित्रकूट में जा रहा हूं तो अपने अपने आश्रम में गया कि नहीं गया देवताओं के बड़े बड़े धाम है महाराज हे धाम आपको बताऊं मैं आज एक धाम देवताओं का क्या है कद जगत धाम नमाम तत् जगद धाम एक धाम बता रहा हूं भगवान की जितने अंग प्रत्यंग हैं इनमें सब देवता सब जड़ चेतन त्रैलोक के निवास करता है करता है करता है ना नयन दीवाकर कच्छ घनमाला भगवान के प्रत्येक अंगों में देवताओं का निवास है भाव ये जितने देवता हैं स्तुति कर करके भगवान के श्री अंग में जिसका जहां निवास था भगवान के उन सी अंगों में पहुंच गए और जब पहुंच गए तो भगवान तुरंत प्रकट हो सूर्य सुर समूह बिनती करी पहुंचे निजे निजे धाम अब आगे शब्द दे रहे हैं शब्द देखो आप एक गोस्वामी जी का शब्द है किसी तुक्कड़ की कविता नहीं है क्या, क्या क्या बोला सब सुर समूह बिनती करी जब पहुंचे निजे निजे धाम तो जग निवास ये जग निवास अब प्रभु अखिल लोक विश्राम अब संसार जिनमें संसार निवास करता है और जो संसार में निवास करते हैं ऐसे ठाकुर का प्राकट्य हो रहा है जग प्रभु प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनंदन रामचंद्र के रूप में आज अवतीर्ण हो रहे हैं बर राम चंद्र की सुर अभिनति करी पहुंचया पहुँचे निज निज धाम जग प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम अभी कथा बहुत बाकी है डेढ़ घंटा कथा भी होगी बाल भगवान के की बाल का बाल चरित्र होगा विश्वामित्र जी महाराज भी आ जाएंगे भगवान कहां तक पहुंचेंगे मैं भी कह नहीं सकता जैसे मेरी शक्ति काम देगी वैसा होगा आज मेरा स्वास्थ्य ढीला है तो लेकिन फिर भी कहूंगा पहले चलो भाई भगवान श्री राम की प्राकृत्य का उत्सव भक्त लोग मनाएंगे और संत लोग आरती आरती करो भाई बताए थे चलो पंखा बनता हम्म <laughs> कोई सोहर सोहर सोहर सोहिलो सोहिलो राजा विदुर प्राय सोहेलो सोहेलो ओमारि गो प्रिया नहीं हमारे आदरणीय श्री मामा जी इस समय मैं प्रार्थना करूंगा उनसे लेकिन हारमोनिया वगैरह है कि नहीं एक ही लो हो गया श्री अयोध्यानाथ की श्री राम जन्म बधाई महोत्सव की सुतल री से जरिया I <laughs> said. लेला अयोध्या कवन बेनी माधव कवन बैनी माधव हे कवन भूलवा फुले आयो को oh. yurai lal narasehase bemiyatulaye narachirae re boliye shri adhyanath ki jai shri kaushal kisor ki jai shri kaushalyanandvardhan ju ki jai shri dasrath nandan ju ki jai श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य जन की जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सोम ची गौसल्या गयो। तीन महारानी के भाईचार चंदा तीन महरानी के भाईचार चंदा हाथी और घोड़ा लुटावे हाथी और हो राजा लुटावे हाथी और घोड़ा रतन जवाहर के जाओ पौसल्याल्ला मोहल्ला में हल्ला सोमकी रानी लुटावे हाथ कंता रानी लुटावे हार चहल पहल हाट चौहट गलिन में चहल पहल हाट चौहट गलिन में चहल पहल हाट चौहट गलिन में चहल पहल हाट चौहट गलिन में कोठा अटारी अटल अतलला मोहल्ला बज रही है लेकिन जो राक्षसी प्रकृति वाले हैं उनका हजी रावण का निकला दिवल कशरथ याओ ध धन धन कौशल्याशरथ के गे सुमित्रा राजा कशरथ के गे सुमित्रा हनी राजा कशरथ या रानी सकल मिली राजा दशरथ याल रानी सकल मिली जयराम श्री सुमित्र नंदन जी श्री चारो लाल जी की श्री राम जी के बहनिया की और राम जी के बहनोई की जग कराने वाले बहनोई साहब की श्री महाराज जी की इनके कृपा करुणा की श्री राम जन्म बधाई महोत्सव की श्री हनुमंत लाल की श्री जामवंत बाबा की जय श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय जय श्री राधेश भाई प्रगट कृपाला दीन दया दि हर शीत राम झूल कुल चारो लाल जू की श्री राम जन्म बधाई महोत्सव की श्री राम प्राकटाई महोत्सव की श्री राम जयंती बधाई महोत्सव की जय जय श्री सीता राव इस प्रकार भगवान का प्राकट्य स्वरूप आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं और वो मेरे हृदय में मेरे पूरे यहाँ पर पेट का वाचक है मम पेट में मेरे उड़ा। ये उपहास की बात है बड़े बड़े धीर मती वाले भी क्या सोचेंगे हु? माता ऐसा कह रही थी तो भगवान लगे सोचने कि अब हो गया वरदान मात विवेक अलौकिक तोरे कबी अनुग्रह मोरे की बात हो गई लेकिन माता इस तरह से अगर रहेगी इस प्रकार की बुद्धि इसकी स्थिर हो जाएगी तो हमको बाल चरित्र में आनंद कैसे आवेगा साकेत में अब एकुंठ में तो हमारी चोटी उलझी हुई रहती है वो सुलझेगी कैसे है मुझे अपने गोद में लेकर के मैया दुला रही कैसे आदि आदि भगवान को लीलाएं करनी हैं तो भगवान ने सोचा क्या करें कि माता के इस ज्ञान को समाप्त करना चाहिए तो ज्ञान को समाप्त करने में भगवान बड़े माहिर हैं ज्ञान को समाप्त करती है माया और माया रहती है भगवान की हंसी में भगवान की हंसी में माया रहती है माया हास बाहुदिक पाला तो भगवान जब अपने चरित्र में ज्ञान को बाधक समझते हैं तो उस ज्ञान को तिरोहित कर देते राम जी आज के प्रसंग में दो बारी प्रसंग है एक बार तो आगे जब महाराज श्री जनकपुर में पहुंचेंगे ठाकुर जी और सी राजा राजर्षि जनक मेरा विचार है वहां पहुंचने का पहुंच पाऊ या न पहुंच पाऊ राजर्षि जनक जब पूछेंगे कि महाराज ये कौन है उसको मैं अभी कह दे रहा हूं कहनाथ सुंदर दो बालक ये मुनिकुल तिलक की नृपुल पालक ये कौन है कनखों ही आंखों से देख करके महसी मुस्कुरा पड़े जो रूप पर कभी आसक्त नहीं होने वाला जनक आज रूप पर आसक्त हो गया जो ब्रह्म ज्ञान में सतत निमग्न रहने वाला जनक आज सगुणोपासना की ओर ढुलक रहा है तुरंत श्री जनक जी ने कहा कि महाराज मेरी आराधना व्यर्थ नहीं गई है मेरी साधना व्यर्थ नहीं गई है मेरी साधना तो फलवती हो गई है कैसे ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा मैं ऐसा समझता हूं उभय वेश धर की सोई आवा वही ब्रह्म द्विधा विभक्त होकर के मेरे आंखों के सामने आकर मेरी साधना को फलवान बना रहा है राम जी आप बताओ ये कौन है हमारी दृष्टि में तो ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म परात्पर सचिदानंद घन है और मेरी साधना को फलवती करने के लिए द्विधा विभक्त होकर के मेरे आंखों को आनंद दे रहे हैं। महर्ष विश्वामित्र भावावेश में आ गए कि तुम ठीक कह रहे हो कहमोनी बिहसी कहो नृप नीका तुमने बहुत अच्छा कहा राम जी सोच रहे कि गड़बड़ कर रहे हैं आनंद कैसे आएगा ये तो पोल खोल दे रहे हैं तो क्या बचन तुम्हारे न हो अलीका तुम्हारी बात झूठी नहीं हो सकती दूसरे वाक्य में पुनः समर्थन भगवान ने कहा शायद अब रुक जाए तीसरे वाक्य में पुनः समर्थन ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी भगवान ने कहा नहीं मानोगे आप गुरु तो हो इसमें तो कोई शक नहीं है रहोगे आप प्रेम के गुरु हो लेकिन अब आपकी बात हमारे चरित्र में बाधक हो रही है तीन वाक्यों में समर्थन जरा ध्यान दें कामुनिह कहो निपी का एक बचन तुम्हार न हो अलीका दो ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी तीन समर्थन तुरंत मन मुस्का ही राम सुनिबानी राम जी मन में मुस्कुराने लगे अरे भाई क्या बात है हा? गया सुन था कि महर्षि विश्वामित्र ने जब तीन वाक्यों में समर्थन किया तो भगवान ने कहा कि ये लीला में प्रतिबंधक वाक्य है मेरे ब्रह्मत्व का संगोपन होना चाहिए प्राकट्य नहीं होना चाहिए तो भगवान ने तुरंत माया को बुलाया ये साधारण माया नहीं है ये भक्त जन मोहिनी माया है इसको ये ऐसी वो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा जीव परा भूपा वो माया नहीं है ये माया तो भक्तों के जन भक्तों के मन को मोहित करने वाली है और ये भक्तों को सुख देने वाली है एक बात और सुन लेना ये दुख देने वाली वाली नहीं है सो माया न काही दुख देने वाली नहीं है सुख देने वाली है तो महर्षि विश्वामित्र के ऊपर माया आ गई माया देवी का आक्रमण हो गया देखिए आप हम चौपाई कह रहे हैं बीच में कहीं रुकेंगे नहीं आने मुन बिह से कहो नृप नीका बचन तुम्हार न हो लगी प्राणी मन मुस्कान राम सुनी बानी अब इसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है ब्रह्म नहीं नहीं नहीं ये नहीं है फिर क्या है राम दशरथ के जाए ममहित लागी नरेश पठाए देखिये कोई मेल नहीं है उसमें इसमें अवध निपति दशरथ के जाए ममहित लाग नरेश पठाए ये तो ऐसे हैं है, है ना राम लखन दो मख राख्यो सब साख जग जित असुर संग्राम लेकिन एक बात और बता दें आपको कभी कभी ये भगवान की माया फेल हो जाती है कभी कभी फेल होती है हाँ, कभी कभी कोई हठीला भक्त मिल गया तो ये फेल भी हो जाती वो कहता हम कुछ नहीं जानते माया वया हा केवट ने कहा भगवान ने सोचा कि चलो इसको माया के चक्कर में डाल दें अरे जल्दी काम हो जाए तो भगवान ने कहा कि कृपा सिंध बोले मुस्कवाई उनावना। हाँ, भगवान मुस्करा के बोलते अच्छा वही कर जिससे नाव न जाए लेकिन उसने कहा सुनो ये सोईकर कर हम नहीं जानते हैं ये अपनी भाषा किसी और के सिखाओ आई जो मुस्कराना है ना ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत आनंद दे रहा है अच्छी मुस्करा रहे इसी के लिए तुम्हारा मेरी सारी मे, मेरा सारा काम है लेकिन इस मुस्कुराने से हमारे ऊपर कोई माया नहीं व्याप्त हो रही हम तो अपने जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्या? है जब प्रभु पार अवश्य तो मोही पद पदुम का। तो कभी कभी ने अभी, अभी मौका मिलेगा तो और बताएंगे तो अभी तो मैं प्रसन्न गुस्सा कह रहा हूं भगवान ने कहा कि मेरी उलझी हुई चोटी को कौन सुलझाएगा मुने ललन कौन कहेगा छगन कौन कहेगा कौन कहेगा हैं? अगर ये माया अगर ये मैया ज्ञान बघाड़ती रही तो, तो फिर जब मैया ने कहा कि मम उसी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे तो उपजा जब ज्ञाना अभी आपने पाठ किया है प्रभु मुस्काना भगवान मुस्कुरा पड़े तो क्यों मुस्कुरा पड़े चरित्र बहुत विद की चहे बहुत प्रकार का चरित्र करना चाहते हैं तो माता ने कहा ठीक है अच्छा अब समझ गई मैं समझ तो माता अपनी बोली क्यों बोली कि सोमथ डोली उसकी बुद्धि पलट गई माता पुनी बोली सोमथ डोली उतात यह रूपा हेतात यह रूप तो छोड़ो ये जो रूप है आपका इसको छोड़ो इसकी जरूरत नहीं है इस समय बहुत बढ़िया बात है सुना ध्यान से यह रूप छोड़ो इस समय इसकी जरूरत नहीं भाव कई इस की तुम मैं आराधना ही कर रही हूं हाँ? बत्ती है खतरे हाँ? की खत्म करो, अच्छा की बात नहीं चलो खतरे की बात नहीं है कोई चलो चलो हाँ तो चलो आज आज आज कथा कथा तो कली होगी महाराज आज तो अब आज तो, आज तो, आज तो, तो तो सब, सब इतना है कथा तो अब कल ही होगी धारा कही जाती है कल जाती है धारा टूट गई तो टूट गई तो लेकिन कहूंगा तो हे कहूंगा तो ही तो सियाराम लेकिन कथा तो अब राम जी की इच्छा से कल राम जी चाहेंगे तो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना तो मैया ने कहा मैया ने प्रभु कहा प्रभु कह ये रूप तो मैंने बहुत देखा है हम तो इसकी आराधना ही करती है ये चतुर्भुज रूप श्री नारायण ने हमको बहुत बार दर्शन दिया है ध्यान देना राम जी को अपने गोद में खिलाने की योग्यता असाधारण को नहीं मिलती कि इसका मैंने बहुत दर्शन किया है नारायण ने मेरे ऊपर बहुत बार कृपा की है प्रभु इसको मैं नहीं देखना चाहती इस समय क्या फिर उपसंघर् विश्वात्मन अध्यात्म उपसंघर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम इसका उपसंहार करिए ये नहीं चाहते और सुनो तुम तो रो खाली रूप ही छोटा मत करो रो।, रो हैं रो हम हाँ, हे लाल जी हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गए इस कामना को करते हुए कि मेरी गोद में कोई लाल होगा और रोएगा और उसको मैं चुप कराऊंगी वो मुझे रोते रोते मैया मैया कहेगा लाल जी अयोध्या के महल का कोना कोना सुना है एक लाल की रुदन के बिना ये अयोध्या के राजा अयोध्या की रानिया अयोध्या के दास अयोध्या की दासियां अयोध्या के नर और नारियां, ये सब के सब इस महल से एक बालक की रुदन की ध्वनि सुनना चाहते हैं। हे रघुनंदन तुम तो रो रो रो लाल जी और मैं तुमको अपने गोद में लू रो रो सुनी बचन सुजाना सुनी बचन सुजाना बहुत बढ़िया शब्द है पांच अक्षर है सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना रोदन ठाना ठान लिया अब तो एक काम करके रहेंगे प्रयोग होता है कि नहीं अब मन मैं में मैंने मन में ठान लिया हम तुमको यहां से निकाल करके रहेंगे अब मैंने मन में ठान लिया तुमको वहां से बुला करके रहेंगे क्यों ऐसा होता है ठाना सुनी